देवताओं और गणेशरुओं के नायक इंद्र आप लोग मेरी यह बात सुनें। दानों लोग अपने निवास स्थान त्रिपुर में घुस गए हैं। अतः आप यम, वरुण, कुबेर, कार्तिकेय तथा गणेशरुओं को साथ लेकर इनका संहार करें। तब तक मैं भी इन्हें मार रहा हूँ। आप शत्रु सेना पर प्रहार करते हुए समुद्र के उस स्थान तक ब यह देखकर जब उन दैत्यों को यह विदित हो जाएगा कि सामर्थशाली शंकर उस श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो पुनः त्रिपुर का विनाश करने के लिए समुद्र तट पर आ गए हैं, तब वे लवण सागर के ऊपर निकल आएंगे, तब आप वज्ज सहित मूसलों एवं बानो की वर्षा करते हुए दानविंद्रों सहित त्रिपुर पर आक्रमण कर दें। सूर्यश्रेष्ठ, उस समय मैं भी इस श्रेष्ठ रथ पर बैठा हुआ असुरेंद्रों का वध करने के लिए उद्यत आप लोगों के पीछे रहूँगा। अनंग, मैं सर्वथा आप लोगों के सुख का विधान करता रहूँगा। इस प्रकार शंकर जी के वचनों से प्रेरित होकर एक हजार नेत्रों वाले इंद्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर मत से महापुराण में त्रिपुरा प्रमण नामक 137वां अध्याय संपूर्ण हुआ 129वां अध्याय देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध तथा तारकासुर का वध सूत जी कहते हैं ऋषियों शंकर जी द्वारा उत्साहित किए जाने पर देवराज इंद्र सभी लोकपाल और गणपाल सब ओर से उन असुरों का वध करने के लिए चले और आकाश की ओर उछल पड़े आकाश में पहुंचकर वे पंखधारी पर्वत की तरह शोभा पाने लगे तत्पश्चात वे शंख और डंके के निर्घोष के साथ-साथ ढोलों साथ और नगाड़ों को पीटते हुए त्रिपुर का विनाश करने के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे व्याधियां शरीर को नष्ट कर देती हैं इतने में त्रिपुरवासी दानों ने देव गणों को आगे बढ़ते हुए देख लिया फिर तो वे महाबली असुर शंकर यहां भी आ गए ऐसा कहकर प्रणय सागरों की तरह परम शुद्ध हो उठे तब भयंकर रूपधारी दानों देवताओं की तुरहियों का शब्द सुनकर नाना प्रकार के बाजे बजाते हुए बारंबार उच्च स्वर से गर्जना करने लगे तत्पश्चात् पुनः पराक्रम प्रकट करने वाले वेदानों और देव परस्पर प्रुध्ध होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों सीनाओं में समान रूप से सिंहनाद हो रहा था। उनके शरीर कट कट कर गिर रहे थे। फिर तो प्रहार करने वालों की गर्जना के साथ साथ अनुपम युद्ध छिड़ गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो � विशधर सरफूत्कार मार रहे हैं पक्षी आकाश में चक्कर काट रहे हैं पर्वत कांप रहे हैं बादल गरज रहे हैं सिंह जंभुहाई ले रहा है भयानक झंझावात चल रहा है और उछलती हुई लहरों के समूह से सागर छब्द उठा है इस प्रकार महान शूरवीर और महाबली दानो उसी प्रकार डटकर युद्ध कर रहे थे जैसे महान पर्वतों से टकराने पर भी वज्र अटल रहता है जैसे आकाश में बादलों द्वारा सेवित जाने पर प्रलयकालीन मेघों की गर्जना होती है उसी तरह खींचे जाते हुए धनुषों के भीषण शब्द हो रहे थे युद्ध भूमि में दोनों ओर के वीर परस्पर मत डरो कहां भागकर जाओगे अब तो तुम मरे ही हो शीघ्र प्रहार करो मैं यहां खड़ा हूं आओ और अपना पुरुषार्थ दिखाओ पकड़ लो काट डालो विदीर्ण कर दो खा मार हार डालो ऐसे शब्द बोल रहे थे और पुनः शांत होकर यमलोक के पथिक बन जाते थे उनमें से कुछ वीर तलवार से काट डाले गए थे कुछ फरसों से छिन्न-भिन्न कर दिए गए थे कुछ मुदगरों की मार से चूर-सरीखे हो गए थे कुछ हाथ में चपेटों से घायल कर दिए गए कुछ पटिशों पटों के प्रहार से मार डाले गए और कुछ शूलों से कर दिए गए सरपत के फूल की सी कांति वाले दानव वन सहित पर्वतों की तरह भयंकर नाक और तिमिलांगिलों से भरे हुए समुद्र के जल में गिर रहे थे दानों के कवच आदि से भरी भात बधे हुए प्राण रहित शरीर के समुद्र में गिरने से सजल जलधर की गर्जना के समान शब्द हो रहा था उस शब्द से तथा दानवों के रुधिर की गंध से तिमि और तिमिंगल आदि जंतु महा सागर को छुप्त कर रहे थे। वे भयंकर आकार वाले जल जंतु परस्पर झगड़ते हुए दानों का रुधिर पान कर चक्कर काट रहे थे। युद्ध के युद्ध मगर मछ अन्य जल जंतुओं को खदेड़कर रथ, आयुध, अश्व, वस्त्र और आभूषणों सहित दैत्यों को निगल रहे थे। जिस प्रकार आकाश में उसी तरह समुद्र में जलजंतु शवों को खाने के लिए परस्पर लड़ रहे थे उस समय जैसे आकाश में प्रमथगण दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए चक्कर काट रहे थे, वैसे ही जल में मगरमच्छ नाकों के साथ झगड़ते हुए घूम रहे थे, जैसे देवता और दानों परस्पर एक दूसरे के शरीर को काट रहे थे, वैसे ही मगरमच्छ और नाक भी एक दूसरे के शरीर को विभीषण कर चटकार रहे थे। देवताओं, असुरों, नाकों और तिमिंगिलों के घावों और मुखों से बहते हुए रुधिर से समुद्र के उस प्रदेश का जल मोहुर्त मात्र के लिए रक्तयुक्त हो गया और वहां बाढ़ आ गई। उस त्रिपुर का पूर्व द्वार अत्यंत विशाल और काले मेघ तथा पर्वत के समान कांतिमान था। महान बलशाली इंद्र देवताओं की विशाल सेना के साथ उस द्वार को उसी प्रकार उदयकालीन सूर्य और सुवर्ण के तुल्य रंग वाले शंकर जी के आत्मज स्कंद त्रिपुर के उत्तर द्वार पर ऐसे चढ़े हुए थे मानो बढ़े हुए सूर्य अस्ताचल के शिखरों पर चढ़ रहे हों दंडधारी यमराज और अपने श्रेष्ठ अस्त्रपाश को धारण किए हुए कुबेर ये दोनों देवता उस देवशत्र मैं के पूर्व म दस हजार सूर्यों की सी आभा वाले दक्ष के शत्रु त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्रदेव उस उद्दित देवरथ पर आरुण होकर शत्रु नगर के दक्षिण द्वार को रोककर स्थित थे उस त्रिपुर के फाटकों सहित स्वर्ण निर्मित ऊंचे-ऊंचे महलों को जो कैलाश और चंद्रमा के सदृश चमक रहे थे प्रसन्न मुख वाले प्रमथों ने उसी प्रकार औरुद्ध कर रखा था जैसे उपलों की वर्षा करने वाले मेघ ज्योतिर्गनों को घेर लेते हैं काले मेघसी कांति वाले प्रमथगण दानवों के पर्वत के सदृश ऊंची तथा अशोक वृक्षों एवं अन्यान्य वनों से युक्त थे और जिनमें कोयलें कूंक रही थीं उखाड़ उखाड़ कर लगातार समुद्र में फेंक रहे थे और उच्च स्वर से गर्जना कर रहे थे ग्रिहों को उखाड़ते समय उनमें रहने वाली स्त्रियां हे नाथ हा पिता अरे पुत्र हाय भाई हाय कांत हे प्रियतम आदि अनेक प्रकार के अनारियोचित शब्द बोल रही थीं इस प्रकार जब उस पुर में स्त्री पुत्र तथा प्राण का विनाश करने वाला अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा तब सागर तुल्य वेगशाली महान असुर और गणेशर क्रोध से भर गए फिर तो कुठार, शिलाखंड, त्रिशूल, श्रेष्ठ बज्र और कंपन एक प्रकार का सस्त्र आदि के प्रहार से शरीर और ग्रह को विनष्ट करने वाला अत्यंत घोर युद्ध आरंभ हो गया क्योंकि दोनों सेनाओं में सुदृढ़ वैर बढ़ा हुआ था परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य करके मर्दन, आक्रमण और प्रहार करने वाले देवताओं और दानों का प्रलय काल में सागरों की गर्जना की भांति भीषण शब्द होने लगा। उस समय वे गणेश्वर और असुर श्रेष्ठ घावों से निरंतर की धारा बहाते हुए, बारंबार गरजते हुए और भयंकर शब्द बोलते हुए युद्ध कर रहे थे। उस पुर में स्वर्ण और स्फटिक मल की ईटों से बने हुए, जो चित्र विचित्र मार्ग थे, वे दो ही घड़ी में रुधिर युक्त कीचड़ से भर दिए गए, जो सुखपूर्वक चलने योग्य थे, वे कटे हुए मस्तकों, पादों और पैरों से व्� तब तारकासुर क्रोध से आँखें तरेरता हुआ वृक्ष और पर्वत हाथ में लेकर युद्ध स्थल में आ पहुँचा। वह उस समय अद्भुत पराक्रमी शंकर द्वारा अवरुद्ध किए गए दक्षिण द्वार की रक्षा करना चाहता था। महान पराक्रमी एवं अद्भुत सत्त्वशाली तारकासुर अपनी इंद्रियों के गर्व से उन्मत्त होकर परकोटों पर � पर